नमस्कार आज सन दो हजार का अंतिम गुरुवार है और हरिहर त्रकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जैसा हमने पिछले बार तय किया था कि हमारी जो तंत्रसार का अध्ययन पूर्ण होने के बाद भागवत गीता का अध्ययन शुरू करेंगे तो उसी तारतम्य में आज की जो कड़ी है वो एक संक्रमण काल की कड़ी है जब हम एक अध्याय से दूसरे शास्त्र को अध्ययन करने का कर, आरंभ करने जा रहे हैं इसके पहले कि हम गीतार्थ संग्रह नाम से जो श्री अभिनव गुप्त पादाचार्य जी ने जो लिखा था उसको पढ़ें कुछ आधारभूत बातें समझना यहाँ पर हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा क्योंकि आने वाले कुछ महीने हम श्रीमद् भागवत गीता पर चर्चा करेंगे लेकिन जैसा कि आप सबको विदित होगा श्रीमद् भागवत गीता पर सैकड़ों की संख्या में टीका और टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं और जितने भी वैष्णव संत हुए हैं उन्होंने सब ने कर्तव्य के नाते अपनी अपनी टीका टिप्पणियाँ लिखी हैं अब को तो पता पादाचार्य जी शिव संत थे उनके लिए जरूरी नहीं था कि वे इस पर कोई टिप्पणी लिखें लेकिन उनका कहना था कि कई टिप्पणियाँ पढ़ने के बाद सैकड़ों संतों की टिप्पणियाँ देखने के बाद या टिकाएं पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इसमें कुछ गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें अब तक उजागर नहीं किया गया या तो वो उजागर नहीं करना चाहते थे या नहीं कर पाए जो भी बात थी तो उनका कहना था कि मैं उन रास्तों को उजागर करने का उद्देश्य लेकर इसकी फिर से टीका लिख रहा लेकिन उसका नाम टीका नहीं रखा उन्होंने न टिप्पणी न व्याख्या वरना उन्होंने कहा कि ये गीतार्थ संग्रह है यानी अर्थ संग्रह गीता के अर्थ का संग्रह संग्रह को हम लोग आजकल की लैंग्वेज में बोलते हैं टेक होम मैसेज जो बात हम सब समझते हैं और जो सारभूत रूप से उसे घर ले जाते हैं या अपने दिमाग में रखने का प्रयास करते हैं उसे संग्रह बोलते हैं तो गीता का जब आप अध्ययन करें तो क्या संदेश आपके हृदय में स्थापित हो जाना चाहिए जो टेक होम मैसेज उसको वो संग्रह कहते है। तो संस्कृत में संग्रह का मतलब होता है टेक होम मैसेज तो यहाँ पर जो साहित्य हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गीतार्थ संग्रह यानी गीता का भाव जो आपके हृदय में स्थापित होना चाहिए इसका साथ तो उसका नाम है गीतार्थ संग्रह तो मूल गीतार्थ संग्रह का अध्ययन हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसको हमको कुछ आधारभूत योग्यता होना जरूरी है वैसे जो लोग यहाँ लंबे समय से आते हैं वो शैव शास्त्र से काफ़ी हद तक परिचित है लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि सबके सबको साथ लेकर चलना है तो सबके हृदय में वो अद्वैत शिव दर्शन की भावना प्रबलता से स्थिर हो ताकि जब हम अब गीतार्थ संग्रह का अध्ययन करें तो अभिनव पादाचार्य जी की भावनाओं के साथ हम भी न्याय कर सकें और उसे जो संग्रह के रूप में अपने हृदय में स्थापित कर सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज जो पढ़ने जा रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं वो है शिव दर्शन के मूल सिद्धांत अत्यंत संक्षेप में एकदम ये भी एक प्रकार से कैसे है शिव संग्रह है कि शिव दर्शन का संग्रह है टेक होम मैसेज कि क्या है वो त्रिकदर्शन क्या है और दर्शन में परमेश्वर के बारे में मनुष्य के बारे में संसार के बारे में उसकी उत्पत्ति रखरखाव के बारे में क्या मान्यता है इन मान्यताओं में कहीं वो अद्वैत दर्शन होने के बावजूद सांख्य दर्शन न्याय दर्शन इनसे भिन्नताएँ हैं हर दर्शन की अपनी कुछ विशिष्ट मान्यताएं हैं ये बात जरूर है कि विश्व में अद्वैत को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है क्योंकि ज्ञान अद्वैत की ओर ले जाता है और ज्ञान का शिखर पूर्ण रूप से अद्वैत में परमेश्वर में मनुष्य को समाहित कर देता है उसमें विलीन कर देता है और यही है जो हमें अंतरदृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से देखें सोचें तो हमें इस विश्वास को करने के लिए मजबूर कर देता है कि अद्वैत से ही हम अपने कर्मफलों से भी मुक्त हो सकते हैं यानी जब हम ये बात कहते हैं तो जैसे जैसे हमारा अध्ययन आगे बढ़ेगा ये बात समझ में आती चली जाएगी कि कोई विकल्प नहीं है हम सोचे कि शायद है कि ज्ञान से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी या ज्ञान से हमारा कर्मफल मुक्त होंगे या नहीं होंगे लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कोई विकल्प नहीं है ज्ञान से मुक्ति मिलना ही है और ज्ञान ही सर्वोच्च अवधारणा है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन को सार्थक किया जा सकता है जिसके द्वारा समस्त कर्मफलों से मुक्ति हो सकती है और कर्म ही संसार में विभिन्नता का मनुष्य और अन्य जन्मों का और साथ ही साथ दुख, संताप वृद्धावस्था मृत्यु का कारण तो ये समस्त कारणों को अगर हमें नष्ट करना है तो कर्म बीज को समाप्त करना है और कर्म बीज को समाप्त करने के लिए ज्ञान ही एकमात्र सहारा है ज्ञान ही एकमात्र अग्नि है जिसके द्वारा कर्म बीज को भस्म किया जा सकता जैसे कृष्ण जी आगे कहेंगे कि जैसे आप भुने हुए बीजों को बोकर कभी खेती नहीं कर सकते जब बीज भुन जाते हैं तो खेत में अंकुरित नहीं होते वैसे ही जब आपके कर्म ज्ञान की अग्नि में भुन जाते हैं तब तो वे फल रूप से अंकुरित नहीं होते इस संसार रूपी खेत में जो संसार रूपी क्षेत्र बोलते हैं यहाँ पर उनको उस क्षेत्र में वो अंकुरित नहीं होते ये धारणा स्पष्ट है कि अद्वैत ही सर्वोच्च पुरुषार्थ है सर्वोच्च ज्ञान है और सर्वोच्च प्राप्तव्य है लेकिन इसमें बहुत गूढ़ बातें हैं कभी कभी कई लोगों के मन में ये भावना आती है विशेषकर जो भक्ति मार्ग से जुड़े हैं कि ज्ञान से अहंकार उत्पन्न होता है ये अधूरा अधूरी बात है समझ की अधूरापन है या तो ज्ञानी अधूरा है जिसके हृदय में अहंकार उत्पन्न हुआ है या उसको समझने वाला उस बात को समझ नहीं पाया क्योंकि अद्वैत से अहंकार का नाश होता है अद्वैत के ज्ञान से समस्त अहंकार की अहंकार न... किसे बोलते हैं जब हम हाँ अपनी सीमित अवस्था को हम अन्य अवस्थाओं से अलग या उच्चतर या श्रेष्ठ मानते तब यह अहंकार का उत्पत्ति अहंकार का जन्म होता है जब समस्त सृष्टि को हमें एक इकाई मानेंगे एक यूनिट मानते हैं पूरा ब्रह्मांड एक यूनिट है उस समय हम किससे से श्रेष्ठ हो सकते न समझें तो कार का टायर समझ सकता है कि मैं नीच हूँ स्टेयरिंग समझ सकता है कि मैं उच्च हूं सीट समझ सकती कि मैं तो मालिक को संभालती हूं मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूं लेकिन यह तब जब अज्ञान सीट समझे कि मैं उच्च हूँ या स्टेयरिंग समझे कि मैं उच्च हूँ जब पूर्ण ज्ञान हो तो हम समझते हैं कि हम सब मिलकर एक कार हैं हम में से कोई इंडिस्पेंसीबल नहीं किसी एक के बगैर काम चले ऐसा नहीं है हर वस्तु हर पुर्जा बराबरी से जिम्मेदार है इस कार को चलती हुई रखने के लिए ऐसे ही सृष्टि जब एक यूनिट की तरह दिखाई देती है एक पूर्ण इकाई दिखाई देती है तो उस पूर्ण इकाई में कोई श्रेष्ठ नहीं कोई अश्रेष्ठ नहीं समस्त सृष्टि के अवयव भिन्न भिन्न होते हुए भी वो एक यूनिसन में काम करते कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं आपस में तालमेल से काम करते हैं और वो तालमेल ही शिव का नृत्य कहा जाता है वही नटराज का नृत्य है सृष्टि अपनी ऊर्जा से कोई हलचल करती है वही इस सृष्टि का एक रिदमिक डांस है इसको समझना है तो हमें शिव दर्शन के मूल सिद्धांतों को जानना चाहिए जब हम उन सिद्धांतों को जानते हैं तो हृदय में एक प्यास उत्पन्न होती है सत्य को खोजने की उसको हृदय में हृदयंगम करने की और उसको समझकर इस सृष्टि को उस दृष्टि से देखने की तो सबसे पहली बात कि संसार में जो अस्तित्व है हर वस्तु का अस्तित्व एक रेत के कण का भी अस्तित्व है एक संत का भी अस्तित्व है आपका स्वयं का अस्तित्व है मेरा अपना अस्तित्व यह अस्तित्व हर वस्तु का है इसके अलावा ऐसे अस्तित्व जो हमको दिखाई नहीं देते लेकिन हम उनको जानते हैं सुख का अस्तित्व है दुख का अस्तित्व है पाप का अस्तित्व है पुण्य का अस्तित्व दूरी का अस्तित्व है नजदीकी का अस्तित्व है भूत का अस्तित्व भविष्य का अस्तित्व है तो हम समस्त अस्तित्वों को अगर कहें कि इनका स्रोत क्या है इनका ओरिजिन क्या है क्योंकि कभी भी कोई चीज आती है तो हमारा हृदय में प्रश्न होता है कहाँ से छोटे छोटे बच्चे जब उनके हृदय में प्रश्न पैदा होता है, तो पूछते हैं कि चांद कहाँ से आया ये तारा कहाँ से आया मैं कहाँ से आया मैं कैसे बना था? मुझे क्या बाजार से लेके आए थे ऐसे प्रश्न बच्चों के हृदय में भी आते हैं और परिपक्व मन मस्तिष्क में भी जब परिपक्वता आती है हमारे मन में भी हम जब बड़े होते हैं तो हमको लगता है कि ये सृष्टि जब सोचते हैं तो आखिर है क्या कहाँ से उत्पन्न हुई क्या ये ऐसी ही थी अगर ऐसी थी तो कब से ऐसी थी आगे क्या होगा कितने बरस तक सूरज जलता रहेगा ऐसे प्रश्न हमारे हृदय में हमेशा आते तो ऐसे प्रश्नों का कोई तात्कालिक समाधान आपको समझ में नहीं आता कि क्या है तो यहाँ पर जब अस्तित्व की हम बात करते हैं शिव दर्शन में या त्रिक दर्शन जिसको हम यहाँ हरिहर त्रिग आश्रम त्रिक दर्शन बोलते हैं या अद्वैत शिव दर्शन बोलते हैं या काश्मीर शिव दर्शन बोलते हैं तीन तो तीनों नामों में सामने सैनों नियम ये अद्वेशीय दर्शन दिग्दर्शन या काश्मीर श्वर दर्शन ये तीनों एक ही बात है इसमें हमारी प्रबलतम मान्यता है कि परमेश्वर शिव अस्तित्व का नाम है गॉड इज द नेम ऑफ एग्जिस्टेंस अस्तित्व ही परमेश्वर है परमेश्वर कहीं अलग बाहर किसी आसन पर बैठा नहीं है वरन वो पूर्ण अस्तित्व रूप से इस कणकण का हिस्सा है न केवल हिस्सा है वो हर कणकण अस्तित्व रूप से शिव है इसको हम यह कह सकते हैं कि बाहर से भीतर से कोई भी वस्तु अगर वो संभाली है तो अस्तित्व में संभाली अगर हमको एक चीज दिखती है ये यह किताब यहाँ रखी है तो ये एग्जिस्ट करती है अस्तित्व में है यह अस्तित्व कहाँ से आया इसका प्रश्न नैसर्गिक थी, नेचुरल है क्वेश्चन हमारे दिमाग में कि आखिर ये कहाँ से है? अगर हम इस किताब को कहेंगे तो हम कहेंगे वो इंडिका बुक्स में छपाई है हमने इसको खरीदी इस दुकान से खरीदी ऐसा हम बोल सकते हैं उसको लेकिन फिर अगर सत्य की खोजी है कोई तो यहाँ पर नहीं रुकेगा वो पूछेगा फिर वो दुकान कहाँ से आई हम बताएंगे भाई फलाने व्यक्ति ने बनाई वो व्यक्ति कहाँ से आया क्योंकि जब हम रिट्रोग्रेड ट्रेस करते हैं जिसको अनुसंधित कहते हैं संस्कृत में कि साह करते हैं हम चाहते हैं क्योंकि ट्राई टू गो टू ओरिजिनल। हम अपने सोर्स की ओर जाना चाहते हैं जब हम अपने अस्तित्व के उद्गम की ओर जाना चाहते हैं, तो हम उल्टा चलते हैं। अगर आप गंगा जी कहां से निकली जाना चाहोगे तो गंगा जी के भाव से उल्टी दिशा में जाओगे जब उल्टा जाओगे तभी गंगोत्री पहुँचोगे जानोगे कि कहाँ से निकले क्योंकि जब हम संसार की दिशा में जाएंगे तो उद्गम पर नहीं जा पाएंगे इसलिए उद्गम पर अगर जाना है तो हमको संसार के दिशा से उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा हाँ ये पूछना पड़ेगा ये कहाँ से आया ये कहाँ से आया ये प्रश्न वैज्ञानिक है आप किसी विज्ञान प्रश्न पूछने से नहीं रोक विज्ञान कहता आप प्रश्न पूछिए एक स्थिति आ सकती है विज्ञान कह सकता ये प्रश्न का जवाब अभी नहीं उपलब्ध विज्ञान के पास नहीं है लेकिन उसकी खोज कभी ख़त्म नहीं होती और प्रश्न पूछने से कभी रोका नहीं जाता प्रश्न आप पूछ सकते हैं खोज सदा जारी रहती है और मान्यताएं परिपक्व होती मान्यताएं आज अगर है अगर वो समय के साथ में समझ में आता है कि मान्यता हमें हमारी गलती थी तो हम उसको सही करने के लिए सदैव तत्पर होते हैं। तो इस सृष्टि के अस्तित्व को ही हम यहाँ पर शिव कहते हैं और उस अस्तित्व में जब हम अपनी मान्यताओं की बात करें तो परमेश्वर एकमात्र अस्तित्व है पूरे ब्रह्मांड में या पूरी एग्जिस्टेंस में यूनिवर्स में एकमात्र अस्तित्व परमेश्वर है उसको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं हम वैष्णो लोग उसको शिव कहना या विष्णु कहना पसंद करेंगे या उसको शिव कहते हैं हम पर कहते हैं लेकिन अस्तित्व तो अस्तित्व है उसे अपना नाम भी नहीं पता अस्तित्व को अपना नाम नहीं पता ये हमारा अपना रखा नाम है क्योंकि हम उसे इंगित कैसे करेंगे इसलिए उसको इंडिकेट करने के लिए हमने उसका एक नाम रख दिया तो उस अस्तित्व का नाम यहाँ पर हम उसको परशु कहते हैं तो परशु को पर इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पर एक जो ब्रह्मा विष्णु और शिव की जो अवधारणा है उस शिव से परे इस बात को तुलसीदास तो जी ने भी समझ लिया था और कहा था कि जग पैख न तुम देख न हारे विधिहरी शंभु नचावन हारे यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को नचाने वाले हो तुम इन तीनों की ऊर्जा हो तुम इन तीनों के संरक्षक भी हो और इन तीनों के स्वामी हो ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वामी हो तो इस तरह से उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है या जो सर्वोच्च सत्ता है वो जो रूपों से परे हैं वो चाहे वो ब्रह्मा जी का रूप हो शिवजी का रूप हो चाहे वो विष्णु जी का रूप चाहे वो कृष्ण जी का रूप इन सब रूपों से परे है इन सब रूपों में भी है लेकिन वो इस सब रूपों से परे है इस बात को हम कैसे बोलते हैं वो विश्वमय भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है यानी वो विश्वमय भी विश्व रूप में भी है विश्वोत्तीर्ण भी है यानी कोई एक गहना है वो स्वर्ण है तो उस गहने में भी है और उस गहने से परे भी है क्योंकि उस गहने का स्वरूप समाप्त हो जाएगा लेकिन फिर भी स्वर्ण अपनी जगह रहेगा उसका अस्तित्व बना रहेगा स्वर्ण अपना अस्तित्व नहीं खोता अगर उसका एक गहना है ऑर्नामेंट है तो वो उसका अस्तित्व खो देता है अपना वो रूप खो देता है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं खोता तो अस्तित्व वह है यहाँ पर हमारे डेरिवेशन क्या है कि अस्तित्व वह है जो कभी बनाया नहीं गया अस्तित्व वो है जो बनाया नहीं गया, यानी वो स्वयंभू है उस अस्तित्व का निर्माण करने वाला और कोई नहीं अब हम कहें कि भैया फिर वो कहाँ से आया फिर हृदय में प्रश्न उठता है फिर वो कहाँ से है? एक श्रृंखला होती है जब हम कहते हैं कि हमारे पिताजी फिर उनके पिताजी फिर उनके पिताजी फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी। इस श्रृंखला की कहीं तो अंत होती जिसके कोई पिताजी वही परशिव है हम कहेंगे ये कहाँ से आया ये कहाँ से आया ये कहाँ से आया ये कहाँ से आया तो उस श्रृंखला का भी एक अंत है जहाँ कहेंगे कि वो और कहीं से नहीं आया वो स्वयंभू है वो वहीं से था क्योंकि इसके अनावस्था दोष हो जाएगा न था अगर हम फिर भी कहेंगे ये एक तार्किक प्रश्न है क्योंकि इसके बाद अगर पूछे वो कहाँ से आया तो उसका अगर कोई पिता है तो फिर यह श्रृंखला चढ़ने लगी फिर उसका पिता कौन है तो ये श्रृंखला जहां अंत होती है वो शिखर है और शिखर सदैव समस्त अन्य अस्तित्व से अलग होता है अगर हम कहें एक पिरामिड की बात करें तो शिखर पर एक ईंट रखी होगी नीचे लाखों करोड़ों रखी होंगी शिखर पर एक ईट क्योंकि वो सबसे उसकी क्वालिटी या उसकी जो गुण धर्म है वह सबसे भिन्न है उससे सबसे इतर हैं सबसे अलग हैं तो परमेश्वर शिव को हम यहाँ पर अस्तित्व स्वरूप मानते हैं और परमेश्वर शिव के दो आस्पेक्ट हैं जब वो पूर्ण महेश्वर स्वरूप में होता है आनंद मग्न होता है तो वो किसी भी आस्पेक्ट से यानी किसी भी पहलू से मुक्त है उसका कोई पहलू नहीं है लेकिन जिस वक्त परमेश्वर इस सृष्टि को रचना के लिए उद्यत होता है जब इस संसार की रचना करने के लिए वो स्पंदित होता है वाइब्रेट करता है कि इस संसार को रचना है जब तक वो नहीं रचता वो शांत महेश्वर स्वरूप में लेकिन जब वो रचना चाहता है उस संसार की सृष्टि करना चाहता है तो वो वाइब्रेट करता है तो उसको फर्स्ट वाइब्रेशन पहला स्पंदन वही संसार का जनक है वहीं से संसार उत्पन्न हुआ फर्स्ट वाइब्रेशन से जिसको कभी हमने पढ़ा था और आगे भी कभी पढ़ेंगे इस्पंदकारी काम है कि डॉक्टर इन ऑफ वाइब्रेशन तो यहाँ पर संसार में सृष्टि को करने के लिए सृष्टि को जन्म देने के लिए परमेश्वर में एक स्पंदन होता है और उस स्पंदन का कारण उसकी शक्ति है क्योंकि बिना शक्ति के कोई कार्य नहीं होता तो उसकी शक्ति उससे अभिन्न है परमेश्वर की शक्ति परमेश्वर से अभिन्न है ना ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम कहें दीपक अलग है और दीपक की ज्योति अलग है आप अलग हैं और आपकी शक्ति अलग है ये संभव नहीं है शक्कर अलग और शक्कर की मिठास अलग है ऐसा नहीं हो सकता यानी मिठास के रूप में उसकी शक्ति है और शक्कर के रूप में वो शिव है तो शक्कर के रूप में शिव है उसकी मिठास के रूप में वो शक्ति है अग्नि के रूप में शिव है और उसके ताप के रूप में शक्ति है तो इस तरह से ये शक्ति और अस्तित्व दोनों अभिन्न हैं। यही शिव और शक्ति का रहस्य है यहाँ परमेश्वर की शक्ति जब संसार को रचने के लिए उद्दत होती है तो वो अपने आप को तीन रूपों में बदलती है इच्छा ज्ञान और क्रिया परमेश्वर की इच्छा वासनाओं से परे है हमारी इच्छाएं वासनाओं के अधीन है यह हम इसलिए कंपेयर करते चले जाते हैं कि हमारे हृदय में जो भावना बनती है अन्यथा हमें कभी ऐसा लगता था कि परमेश्वर भी हमारे जैसा एक इंसान है जो इच्छाएं करता है कि ऐसा करना लेकिन वो उसकी इच्छाएं स्वतंत्रता से सीखते हैं यानी वो एब्सोल्युटली फ्री है उसकी स्विट विल है जो वो चाहता है एक खेल की तरह अब हमें तो ऐसे सांसारिक उदाहरणों से ठीक बात समझ में आती है कि हम चार जने बैठे हैं बिल्कुल फ्री बैठे हैं तो हम कहते चलो अपन ब्रिज खेलते हैं ताश खेलते हैं इसके पीछे मनोरंजन रिक्रिएशन के सिवा कोई उद्देश्य है क्या कोई उद्देश्य नहीं है क्योंकि हम चारों परम मित्र हैं हमको ना तो कोई झगड़ना है ना कोई लड़ाई करना है ना कोई प्रतिस्पर्धा करना है लेकिन फिर भी हम खेल रहे हैं जब हम खेलते हैं तो अपने हाथ में क्या पत्ते हैं क्या किसी को दिखाते हैं हम नहीं दिखाते हैं? तो यहाँ पर यही माया है कि जब हम अपने संसार को अपनी ती जीते हैं तो हम संसार से अपने आप को अलग कर लेते हैं संसार से हम अपने आप को अलग कर लेते हैं क्योंकि अन्यथा अगर सारे पत्ते खोलो तो फिर खेल में कोई आनंद नहीं ऐसे ही परमेश्वर शिव इस संसार को रचता है साथ ही साथ माया की रचना करता है ताकि इस संसार के खेल को वो आराम से खेल सके क्योंकि अगर आप सब जान लो कि मैं शिव हूँ तो फिर संसार में कोई कर्तव्य शेष नहीं है क्योंकि आप ना तो चाहोगे कि मैं कोई महत्वाकांक्षी काम करूं, कोई काम धंधा करूं, ना किसी की सेवा करूं, किसी से प्यार करूं क्योंकि आपको ऐसा लगने लगेगा कि सब कुछ शिव है तो मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है लेकिन शिव ने इस सृष्टि की रचना की तब आपके हृदय में एक छोटा सा अंधेरा पैदा किया अज्ञान पैदा किया इसीलिए जैसा कि अपन पिछली बार भी बात करी थी कि परमेश्वर शिव ने जब संसार की रचना की परमेश्वर शिव ने जब संसार की रचना की तो उस समय पांच मूलभूत रचनाएं की वो इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्तियों के द्वारा पांच रचनाएं जो हमने ईश्वर प्रतिज्ञा में पढ़ी थी वो क्या मूल पांच रचनाएं हैं वो कहते हैं ऋषि कहते हैं कि पांच बेसिक कंस्टोन्ट्स हैं इस संसार के पहला है एटम, दूसरा है एनर्जी तीसरा है स्पेस चौथा टाइम और पांचवा इग्नोरेंस ये पांच इतने विशिष्ट सोचे समझे और अंतर्भूत से अनुभव किए हुए बोध किए हुए पांच हिस्से हैं संसार के क्या हैं ये सबसे पहला है एटम एटम यानी अणु जो इस संसार का मटेरियल कॉज है जो संसार को जितना हमको संसार में दिखता है वो चाहे जल हो चाहे पृथ्वी हो चाहे आपका शरीर हो सब कुछ जो मटेरियल बना है, उसको अणुओं ने बनाए एटम्स ने बनाए तो वो कहते हैं ऋषि कि पहला रचना एटम दूसरा दूसरी रचना उसकी ऊर्जा ऊर्जा उसका इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसकी खुद आधारभूत शक्ति है लेकिन उस शक्ति को उसने संसार को प्रदान किया इस संसार को चलाने के लिए तो दूसरा कॉन्स्टेंट है एनर्जी तीसरा उसका हिस्सा है स्पेस चौथा टाइम यानी अंतरिक्ष और समय समय और अंतरिक्ष दोनों रचित हैं ये हजारों साल पहले हमारे ऋषि कहते थे जो ये बात विज्ञान में अब स्वीकृत है एक ठोस सत्य की तरह स्वीकृत आज विज्ञान कहता है कि स्पेस उन्नीस के पहले आइंस्टीन से पहले के समय में अंतरिक्ष को अंतरिक्ष के बारे में कोई कमेंट किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया था और ना कोई दार्शनिक करता था मात्र इतना कहते थे तो जहाँ कुछ नहीं है वो अंतरिक्ष अंतरिक्ष का कोई विधायक सत्ता नहीं मानी जाती थी उसकी कोई पॉजिटिव एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाती लेकिन ऋषि मानते थे कि ये क्रिएटेड क्रिएशन है और साथ ही साथ समय की क्रिएशन मानते थे आज हम जानते हैं कि स्पेस और टाइम समय और अंतरिक्ष एक दूसरे के पहलू जैसे एक कागज के दो हिस्से एक पेज एक पेज दो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिगड़ रह नहीं सकते अंतरिक्ष से ही समय और समय से ही अंतरिक्ष जिसको आइंस्टीन ने स्पेस टाइम की स्पेस टाइम कंटिन्यूम बोला उसे तो वो दोनों हिस्से एक साथ ही अस्तित्व में रह सकते और पाँचवा इग्नोरेंस या आज्ञान ये अज्ञान परमेश्वर ने कब पैदा किया जब यह सृष्टि की रचना की उसी क्षण अज्ञान में पैदा इसलिए कहते हैं इटरनल इग्नोरेंस या आदि अज्ञान क्योंकि इसी अज्ञान के कारण आप नहीं जानते कि मैं शिव हूं आप नहीं जानते कि सामने जो मेरे सामने आया है जो मेरा दुश्मन है वो भी शिव है जो मेरे घर चोरी करने आया वो भी शिव इस ज्ञान को जानने के बाद आपकी दृष्टि बदलेगी सांसारिक व्यवहार नहीं दृष्टि बदलेगी वो दृष्टि बदलना ही आपके कर्मफल से मुक्ति जब आप किसी प्रतिस्पर्धी को आपके विरोधी को विरोध करने के बाद भी प्यार कर सको वो स्थिति ज्ञानी की विरोध तो करोगे अगर आपके घर चोर आया तो आप उसकी पूजा करने नहीं बैठ जाओगे कि शिव विरोध करोगे सामना करोगे अपना कर्तव्य करोगे और यह गीता का सबसे बड़ा मैसेज है इस मैसेज को देने के लिए कृष्ण देव ने कृष्ण जी कृष्ण जी ने अर्जुन को चुना कि संसार को एक मैसेज देना था कि आपकी क्रियाएं प्रिजुडाइज नहीं हो आपकी जो काम करते हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो वो फल के लिए ना हो आप सोचो कि इससे वो मर जाए तो मुझे खुशी होगी वो ना मरे तो मैं दुखी रहूँगा ऐसा युद्ध युद्ध नहीं कहा जाएगा ऐसा युद्ध मात्र सांसारिक क्रिया कही जाएगी उससे आप कर्म फल में बंदोगे आप जो भी काम करोगे उसमें कर्मफल होगा लेकिन जब आप जानोगे कि युद्ध करना मेरा कर्तव्य है भागना मेरा कर्तव्य नहीं है क्योंकि मुझे क्षत्रिय धर्म है मेरा और साथ ही साथ मुझे इस देश को रक्षा करने की जिम्मेदारी मुझे नैसर्गिक रूप से मिली है क्योंकि मैं राजकुल में पैदा हुआ हूँ और मुझे इस संसार की इस धरती की रचना कर रक्षा करने की जिम्मेदारी नेचुरल मिली है तो मुझे इस जिम्मेदारी से भाग कर कर्मफल होगा लेकिन इसकी रक्षा करने में जो भी मेरा हाथ काम होगा चाहे किसी का वध होगा तो भी मुझे कोई कर्मफल नहीं है क्योंकि वध करना मेरा कोई पैसा भी नहीं है शौक भी नहीं ना उसको मुझे वध करने से कोई आनंद मिलेगा और न वो मेरा वध कर दे तो मुझे कोई दुख होगा लेकिन मेरा कर्तव्य करना वो सबसे बड़ा काम है मेरा मेरी ड्यूटी है अगर मैं भागूंगा और सन्यास ले लूँगा तो कर्मफल मिलेगा भागने का दंड मिलेगा ये बात समझाने में कृष्ण जी को सदियों से लोग सुनते आए फिर भी हमारे हृदय में ये बात बड़ी मुश्किल से समझ में आती लोग गीता की कमेंट्री के अलावा उसकी आलोचना करते कि वहाँ पर वो तो अर्जुन अपने सभी भाइयों को साथ लेकर सन्यास लेना चाहता था कि मुझे भाइयों से नहीं लड़ना तो फिर कृष्ण जी ने उसे क्यों लड़ाई में झोंका ये एक संदेश देने के लिए उसे लड़ाई की लड़ाई अगर वो उस ज्ञान के उपदेश की गीता के ज्ञान के पहले लड़ाई करता तो निश्चित कर्मफल का भागी क्योंकि उसने अपने वड़िलों पर हथियार चलाया अपने काका पर अपने दादा पर अपने गुरु पर उन्होंने वार किया लेकिन इस ज्ञान के बाद कि हम सब एक यूनिट हैं न वो पराये हैं न मैं पराये हूँ लेकिन हमको यहाँ संसार में एक्ट करना है कर्म करना है तो वो ज्ञान सिक्त हो ज्ञान के बाद कर्म जैसे आप अगर आरती भी करोगे तो ज्ञान के बाद और ज्ञान के पहले आरती में फ़र्क है आप प्रार्थना भी करोगे तो ज्ञान के पहले ज्ञान के बाद प्रार्थना का स्वरूप अलग आप हवन भी करेंगे तीर्थ भी करेंगे किसी पवित्र नदी में स्नान भी करेंगे कोई अनुष्ठान भी करेंगे घर पर तो बिना ज्ञान के उस अनुष्ठान का स्वरूप अलग है और ज्ञान के साथ अलग है और इसी को यहाँ पर बोलते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय जो गीता में जो कहा गया है ज्ञान कर्म समुच्चय आपको एक व्यक्ति दिखेगा वो सुबह उठ के संध्या करता है स्नान करता है संध्या करता है मंदिर जाता है शिवजी को जल चढ़ाता है एक और व्यक्ति दिखागा वो भी यही काम करता है लेकिन वो एक अज्ञानी है एक ज्ञानी है ये आप वही जानता है खुद ही जानता है वो स्वयं ही जानता है। सब लोग नहीं जानते कि वो भीतर से क्या है इसलिए हम अपने कर्म को देखें बजाय किसी और के ऊपर टिप्पणी करने से क्योंकि जो ज्ञान सिक्त कर्म कर रहा है वो कर्म फल से मुक्त है जो ज्ञान से परे कर्म कर रहा है, ज्ञान से परे जब कर्म करता है तो हम परमेश्वर को अलग मानते हैं अपने को सीमित तो मानते हैं इस चमड़ी के भीतर अब मैं हूँ और इसको पूरे विश्व का यूनिट नहीं मानते वहाँ पर हमारी प्रार्थनाएँ भी ऐसी होती हैं जो भेद परक होती है जो, होती है। जो संसार के बजाय हमारे इस शरीर के कल्याण की कामना करती है और ये भेद परखता वो परमेश्वर को बिल्कुल भी स्वीकारार नहीं है पर परमेश्वर की स्वीकृति अभेद को है जहाँ हम सबको एक लेकर चलते हैं सारी एक यूनिट है और उसके अंदर उस यूनिट के अंदर आप अपनी ड्यूटी ठीक से करते हैं पहिया बोले कि नहीं मैं क्यों घूमूं? स्टेयरिंग बोले कि मैं क्यों इधर उधर ले जाऊं गाड़ी को या ब्रेक बोले कि जब एक्सलेटर इसको गाड़ी को तेज करता तो मैं धीमे क्यों करूँ मैं भी तेज करूँगा अगर ऐसी भावना होगी तो वो कार कभी ठीक से चल नहीं सकती और यही बात कृष्ण जी ने समझाई गीता में कि ऐसी भावना मत रखो क्यों वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूं इस बात को समझाने के पीछे फिर आलोचना का पात्र बनना पड़ा वो कहता है कि नहीं नहीं उन्होंने तो वर्ण भेद को प्रश्रय दिया वर्ण भेद को उन्होंने प्रमोट किया कृष्ण जी ने कि अपने अपने जो कर्म हैं नैसर्गिक वो करो लेकिन नैसर्गिक कर्म न करके इस संसार का क्या कल्याण कर सकते हो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम अगर इस कुल में या इस जाति में पैदा हुए हो तो तुमको मोक्ष का अधिकार नहीं ऐसा उन्होंने कहा था। आप जिस भी कुल में जिस भी जाति में जिस भी स्थान पर पैदा हुए नैसर्गिक रूप से आपको जो भी कार्य मिला है उस कार्य को प्रतिबद्धता से कमिटमेंट से ज्ञान सहित ईश्वर कार्य समझ कर करेंगे तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त है फिर उसके लिए उन्होंने कब कहा कि ऐसा करने से उसको मुक्ति मिलेगी या ब्राह्मण को मुक्ति मिलेगी या वैश्य को नहीं मिलेगी या शुद्र को नहीं मिलेगी ऐसा कुछ हम सब उस मुक्ति के लिए सुपात्र हैं मात्र हम किस भावना से उस कार्य को करते हैं जो हमें नैसर्गिक रूप से मिला है वो भावना महत्वपूर्ण है उसके पीछे का ज्ञान महत्वपूर्ण है इसलिए इस गीता का जो मूल ग्रंथ है ऐसे कहते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय ये इसका दर्शन है ज्ञान कर्म समुच्चय अब यहाँ पर हम शिव दर्शन की कुछ अवधारणा को समझ लें इतना तो हमने समझ लिया कि वो अस्तित्व स्वरूप है उसकी शक्ति संसार को बनाने के लिए इच्छा ज्ञान और क्रिया का रूप लेती है इच्छा के रूप में वो परमेश्वर अपने नियम बनाता है संसार के ज्ञान के रूप में वो इस संसार की रचना को स्वयं जानता है जो रचता है वो स्वयं जानता है हम जो लिखते हैं उसको हम खुद पढ़ते हैं उसके बाद में वो क्रिया के रूप में इस संसार को रचता भी है और उसका पालन भी करता है और फिर उसको वापस और भी कर लेता है ना अपने आप में वापस समा भी लेता है और ये जो शक्ति है संसार को रचती है उसको हम कहते हैं स्वातंत्र शक्ति यानी एप्सोलिट फ्रीडम पावर ऑफ एप्सोलिट फ्रीडम या ना स्वातंत्र शक्ति स्वतंत्र क्यों बोलते हैं कि उस शक्ति का विरोध करने की संभावना शून्य है क्योंकि यहां पर कोई सी भी शक्ति हो आप कितनी भी बड़ी मिसाइल दागो उस मिसाइल का विरोध हो सकता है उसको रास्ते में रोका जा सकता आप कोई भी शक्तिशाली पहलवान हो उससे बड़ा पहलवान उसको हरा सकता हम कितनी भी शक्तिशाली इंजन बना लें कल उससे बड़ी ताकत वाला इंजन बन सकता है यानी हर शक्ति की सीमा है लेकिन इसकी सीमा नहीं है क्यों क्योंकि संसार की समस्त शक्तियां इसी से उधार लेती ये स्रोत है समस्त शक्तियों का स्रोत है तो समस्त शक्तियों का स्रोत समस्त शक्तियाँ उससे उधार ली हुई शक्तियाँ हैं ये बल्ब जल रहा है उसी की शक्ति मैं बोल रहा हूँ उसी की शक्ति है आप देख रहे हैं उसी की शक्ति है तो उससे बड़ी शक्ति हो ही नहीं सकती इसलिए वो स्वतंत्र शक्ति कहलाती है जो सर्वोच्च शक्ति है उस शक्ति से बड़ी इस सृष्टि में कोई शक्ति नहीं क्योंकि समस्त शक्तियाँ एक ही स्रोत से निकलती हैं फिर हमको यहाँ संसार में भिन्नता भरे संसार में अज्ञान के कारण ये शक्तियाँ आपस में लड़ती हुई दिखाई देती एक दूसरे का विरोध करती हुई दिखाई देती ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा काम करने जाता हूं, बीच में अड़चन आ जाती है क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि शक्तियां आपस में विरोधी हैं क्योंकि हमारी दृष्टि अज्ञान की ज्ञान की दृष्टि से हमारी समझ शक्तियां एक संसार को यूनिसन में चला रही हैं एक कोऑर्डिनेशन में चला रही हैं ब्रेक गाड़ी को रोक रहा है एक्सलेटर उसको चला रहा है हम संसारिक दृष्टि से देखेंगे तो ये दोनों शक्तियाँ आपस में लड़ रही हैं लेकिन ज्ञान की दृष्टि से ये एक दूसरे को संतुलित कर रही है ये दूसरे की पूरक हैं इनमें दोनों में ऐसा नहीं है प्रतिस्पर्धा नहीं है कि रोक रही है और चला रही है प्रतिस्पर्धा नहीं है वरन कॉपरेशन है दोनों के बीच में एक सहयोग है हमको सहयोग दिखाई देगा अगर हम कहें कि हाँ तो दुष्ट भी हैं संसार में भ्रष्टाचारी भी हैं लेकिन वो भ्रष्ट और दुष्टाचारी होना जरूरी है संसार में क्यों क्योंकि अगर किसी के कर्म की सजा देना है तो यहाँ पर दुष्ट की भी आवश्यकता है जिसे हम कहते हैं कि अगर किसी को फांसी की सजा संसार में देना है तो जल्लाद की भी जरूरत है तो क्या जल्लाद पापी है जल्लाद पापी नहीं है क्योंकि वो तो आपकी सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है वो पापी नहीं है वो पापी तो तब होगा जब वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से वो काम करेगा वो तो एक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है ऐसे ही जब हम अपने आप को सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा मानेंगे तभी हम उस अद्वैत की भावना तक पहुंच पाएंगे जहां कह सकेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, शिव अहम क्योंकि मैं ही शिव हूँ क्योंकि मेरे अलग शिव का कोई अलग अस्तित्व नहीं मैं अस्तित्व स्वरूप हूँ और अस्तित्व ही शिव का नाम है मुझ में जो शक्ति है वही स्वतंत्र शक्ति है तुम में शक्ति है और मुझ में शक्ति है दोनों शक्तियाँ एक ही, ही हैं उन शक्तियों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कोई विरोध नहीं है क्योंकि हमारा स्रोत एक है दुर्भाग्य से हम अगर हम एक दूसरे को नहीं पहचाने कि हम सगे भाई हैं तो हम कभी कभी लड़ पड़ते हैं लेकिन ये लड़ाई तब समाप्त तो हो जाती है जब हमें ज्ञान हो जाता है कि क्या है तो यहाँ पर संसार को बनाने में शिव और संसार दोनों पर्यायवाची हैं भगवान और संसार विरोधी नहीं है भगवान और संसार पर्यायवाची नाम है हम कभी समझते थे कि संसार अलग है संसार से दूर जाओ भगवान की तरफ भागो भगवान से दूर जाओ संसार की तरफ भागो शिव दर्शन कहता है संसार भी शिव है और शिव भी संसार है दोनों इंटरचेंजेबल है गहना भी वही है सोने का डला भी वही है कभी डला कभी गहना कभी गहना कभी डला कभी सोने से गहना बना लो कभी गहने से फिर वापस सोना बना लो दोनों आपस में इंटरचेंजेबल ऐसे ही संसार और शिव दोनों अभिन्न अस्तित्व हैं क्योंकि एग्जिस्टेंस का नाम सुख और दुख हमको विरोधी दिखाई देते हैं अपने और पराए हमको विरोधी दिखाई देते हैं कि भैया मैं तो सुख सुख को पसंद करूंगा दुख दुख को नहीं ऐसा संभव है क्योंकि जब दो चीज़ें बनी हैं तो दोनों एक दूसरे की पहलू हैं वो एक दूसरे से अभिन्न है और शिव से हम किसी अस्तित्व को अलग नहीं कर सकते अगर सुख सुख पसंद करोगे तो दुख भी आएगा लेकिन अगर हम शिव स्वरूपता ग्रहण करते हैं तो फिर वहाँ पर न सुख है न दुख है वहाँ पर ब्लिस है आनंद है यानी मेंटल पीस भी है और साथ ही साथ वहाँ लिब्रेशन है मुक्ति है वहाँ पर समस्त कर्मफलों से परे चला जाता आदमी वेदांत क्रिया को अपूर्णता की निशानी मानता है वेदांत जहां पर वेदांत के बाद इससे वेदांत का शिव दर्शन थोड़ा सा भेद है वेदांत मानता है कि ब्रह्म निष्क्रिय है लेकिन शिवदर्शन मानता है कि शिव सतत क्रियाशील है वो पांच क्रियाएं सतत करता है सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान और अनुग्रह सृष्टि करता है इसका खेल है उस खेल के नियम बनाता है उसके अनुसार संसार को चलाता है वो उसका पालन है जब उस संसार को अपने में वापस समेट लेता है तो वो सोवार है और जब वो संसार के लोगों के बीच में भिन्नता पैदा कर देता शक्तियों की भिन्नता दिखाई देती है लोगों के बीच में दिखाई देने लगता है कि ये तुम हो ये मैं हूँ ये मेरा प्रतिस्पर्धी ये मेरा दुश्मन है। ये मेरा अपना वाला है ये पराया वाला ये जो भिन्नता दिखाई देती है ये क्या है तिरोदाहान है तिरोधान यानी अज्ञान जो हमारे आंखों पर पट्टी बांध देता है और अंत में है अनुग्रह जब शिव कोई पर अनुग्रह करता है तो उसे वो किरण दिखाई देने लगती है जो ज्ञान की ओर ले जाती है उसको ज्ञान का रास्ता दिखाई देने लग जाता है तो ये पांच क्रियाएं सतत करता है इसलिए त्रिग्दर्शन कहता है कि शिव का स्वभाव ही स्वतंत्र क्रिया है फ्री एक्शन एप्सोलि फ्री एक्शन उसको कोई रोक नहीं है हम कहते हैं कि खुद सोचते कभी बाईस बटन दशमलव एक ही क्यों होता पाई का मान दूसरा क्यों नहीं होता संसार में कितना बड़ा भी छोटा बड़ा गोला ले लो ऐसा ही क्यों होता है यह शिव ने एक नियम बनाया हुआ है लेकिन आज आपको आधुनिक भौतिक शास्त्र बड़े अजीब बात कहता है यह तो डायमेंशन पर डिपेंड करता है कि हमारा संसार कितने डायमेंशन का है हो सकता है कोई और ऐसी सृष्टि हो जहां पाईकमान और भिन्न हो जरूरी नहीं कि पाईकमान एब्सोल्यूट यही रहेगा यह तो हमारा ये शिव की स्वतंत्रता है वो एब्सोल्यूटली फ्री है संसार में जमीन से वृक्ष क्यों उगते हैं आसमान से उल्टे क्यों नहीं लटकते हो सकता ऐसी सृष्टि हो जहाँ ऐसा भी हो इसलिए हम ये नहीं जानते कि और सृष्टि कैसी हो सकती है। लेकिन शिव के अस्तित्व में समस्त सृष्टियाँ और समस्त भिन्नताएँ हैं और वो जब जो चाहे कर सकता है क्योंकि उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है अब एक दो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं यहाँ जो समझने लायक है एक यहाँ पर शिव दर्शन में प्रसिद्ध है बिंबवाद प्रतिबिंबवाद आज की चूंकि समय बहुत सीमित है अब हमारे पास तो थोड़े से आज की बिंब प्रतिबिंबवाद का प्रारंभिक समझ लेते हैं क्योंकि ये चीजें जितनी बेसिक समझेंगे तो हमको गीता जी के अध्ययन करने में उतनी ही आसानी सुविधा और समझ होगी उस समय हमारा अध्ययन पूर्ण होगा अगर हम एक समझे यहाँ एक दीपक रखा है और एक दर्पण रखा है तो दर्पण में हम क्या देखते हैं प्रतिबिंब और दीपक को क्या बोलेंगे बिंब है जिसका प्रतिबिंब हमको दर्पण में दिखाई दे रहा है अब हम कहें दर्पण अब हम उसकी बात नहीं करते थोड़ी देर के लिए सिर्फ दर्पण की बात करते वो दर्पण जिसमें हमको एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो क्या वो प्रतिबिंब दर्पण से अलग है नहीं दर्पण और प्रतिबिंब दोनों की सत्ता अभिन्न है क्योंकि वहां से दर्पण हटा तो प्रतिबिंब भी नहीं रहेगा दर्पण और प्रतिबिंब की सत्ता अलग नहीं है क्योंकि चाहे कितना बड़ा यहां पर हाथी खड़ा हो और आपको दर्पण में दिखाई दे रहा है तो वो हाथी का बिंब प्रतिबिंब और दर्पण दोनों अभिन्न हैं। ऐसी ही सारी सृष्टि समस्त सृष्टि परमेश्वर की चेतना से अभिन्न है अब क्यों क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के चैतन्य में ये संसार प्रतिबिंबित है संसार पूरा संसार परमेश्वर की चेतना में प्रतिबिंबित है इसको जब हम थोड़ा सा मेडिटेट कर थोड़ा सा सोचेंगे तो ये बात हमको ठीक से समझ में आएगी कि ये समस्त सृष्टि परमेश्वर की चेतना में प्रतिबिंब रूप से और परमेश्वर की चेतना कहां है कहीं आसमान में नहीं रखी वो आपके भीतर है आपके भीतर ही ये सृष्टि प्रतिबिंबित है और आपकी चेतना वो बिंब है जिसके प्रतिबिंब के रूप में पूर्ण सृष्टि दिखाई देती सारी सृष्टि आपकी चेतना का प्रतिबिंब है ये समस्त सृष्टि चैतन्य है जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात करें समस्त सृष्टि चैतन्य स्वरूप है और उसमें हमारी चेतना का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वही वस्तुओं के रूप में दिखाई देता ये है ये वस्तुएं कहाँ हैं आपकी चेतना में अब इसको हम उदाहरण के बगैर ठीक से समझ में नहीं आता अब हम कहें कि एक कवि के हृदय में सबसे पहले कुछ दर्द हुआ उसको कोई इमोशनल इवेंट हुआ जिससे उसे लगा कि उसके हृदय में कुछ हलचल हुई इस हलचल के बाद उसके हृदय में एक कविता लिखने का भाव जागृत हुआ उसने कुछ शब्द ग्रहण किए फिर उसके हृदय में उन शब्दों को उसने एक माला की तरह आपस में गुथा, और अंत में उस कोई कागज़ पर लिख दिया ये कविता का जन्म हो गया ये चार वाणियों के बारे में भी है परावाणी में उसको दर्द हुआ तभी वो परा से पशंतीवाणी बनी पशंतीवाणी से जब उसने उन शब्दों को गुँथा तो मध्यमा वाणी बनी और जिस वक्त उसने इस कविता को कागज़ पर अवतरित कर दिया तो कविता का प्रसव हो गया उस समय वो वैखरीवाणी बन गई यानी डिफ्रेंसिएशन बढ़ता चला गया पहले एक दर्द था जिसकी कोई भाषा नहीं थी किसी भी देश का नागरिक हो कोई भी मातृभाषा हो दर्द की कोई भाषा नहीं है लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया दर्द की भाषा बनती चली गई और एक कविता बनती चली गई और उस कविता का जब प्रसव हुआ उस समय वो एक विशिष्ट भाषा में विशिष्ट डायलैक्ट के अंदर वो लिखी गई अब वो न केवल ये थी कि वो कविता का जन्म हो गया लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है अब उस कविता से इतर जितनी भी संसार में कविताएं उससे वो अलग है उसकी अब अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी अपनी एक अलग व्यक्तित्व है उसका अलग पहचान है और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है जिसने कविता लिखी वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए अगर उसकी वजह से कोई हंगामे दंगे भी होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि भी मैंने कविता लिखी ही हैज़ टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस तरह से संसार का जो सब कुछ है अस्तित्व परमेश्वर शिव उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वही जिम्मेदार है उसी ने अपने चैतन्य से उस संसार रूपी कविता को लिखा ये संसार उसके अस्तित्व से निकला है उसकी चेतना से निकला है और उस निकलने के बाद वो कागज़ भी उसकी चेतना है वो कविता भी उसकी चेतना है फर्क ये है कि संसार में जब दर्पण होता है तो उसके सामने कोई वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है लेकिन संसार में जो कोई दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब रूप से है और वो वस्तु है वो स्वतंत्र शक्ति परमेश्वर की फ्री एनर्जी ऑफ विल उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है और वही इस संसार के रूप में वस्तुओं के रूप में सुख के रूप में दुख के रूप में अपनों के रूप में परायों में, के रूप में घृणा के रूप में ईर्ष्या के रूप में मोहब्बत के रूप में हर रूप में दिखाई देती है तो जितनी यहाँ पर संसार में जो भाववाचक संज्ञाएँ हैं वस्तुवाचक संज्ञाएँ हैं वो समस्त का अस्तित्व परमेश्वर शिव की स्वतंत्र शक्ति उसी का रिफ्लेक्शन है इस संसार में हमको जो दिखाई देता है जब हम इस बात को जानते हैं समझते हैं तो हमारे हृदय में एक मोहब्बत पैदा होती है प्रेम पैदा होता है एक लगाव पैदा होता है कि हम सब एक हैं और यही वसुदेव कुटुम्ब की भावना को प्रबलता से जागृत करता है क्योंकि हम सब एक यूनिट हैं ये बात हमको तभी समझ में आएगी जब हम ये सब समझेंगे इन बातों को कि ये इसका मूल अस्तित्व तो क्या है तो यहाँ हमने मोटी मोटी बातें तो समझने का प्रयास कर ही लिया है समझ लिया है कि शिव दर्शन इस संसार को एक यूनिट मानता है हम सबको आपस में अभिन्न मानता है भावाचक संज्ञाएं हों चाहे वस्तुवाचक चीज़ें हों या व्यक्तिवाचक हों ये सब कुछ संज्ञाएँ परमेश्वर शिव के अस्तित्व में प्रतिबिंबित हो रही हैं उसकी चेतना में प्रतिबिंबित हो रही हैं और जो बिंब है यानी कौन सी चीज़ प्रतिबिंब हो रही है जैसे दीपक दर्पण में प्रतिबिंब होता है ऐसे संसार में परमेश्वर शिव की स्वतंत्र शक्ति प्रतिबिंबित हो रही है और इस रूप में वो संसार को दिखाई दे रही है ये बेसिक ज्ञान के बाद बेसिक जानकारी के बाद शायद हम जब अब आगे से गीता जी का अध्ययन आरंभ करेंगे तो हम बेहतर तरीके से इन बातों को समझ पाएंगे कि क्या कर्म है क्या कर्म फल है क्या ज्ञान है और ज्ञान और कर्म के बीच में क्या रिश्ता है क्या हेय है क्या उपादेय है क्या त्याज्य है क्या ग्राह है क्या हमें पकड़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए कैसे हम जीवन के नैया से बीच की पगडंडी से निकल जाएँ जो कर्म फलों को हम दाएँ बाएँ छोड़ते चले जाएँ ताकि हमारा रास्ता प्रशस्त होता चला तो ये बात मात्र ज्ञान से संभव फिर क्रियाएँ रोक नहीं हैं हम जो करते हैं पूजा करते हैं पाठ करते हैं अपने आनंद के लिए लोगों को समझाने के लिए या बाल बच्चों को संस्कार देने के लिए अन्यथा उन अज्ञान लोगों को गलत राह पर जाने से रोकने के लिए वो समस्त क्रियाएँ जो यज्ञ है पूजा है हवन है तीर्थ है सब कर सकते लेकिन करने के पीछे अगर ज्ञान सिक्त कर्म है तो कोई हानि नहीं है तो हम इतनी बात के साथ आज का अपना सम्मेलन समाप्त करते हैं और इसे हम अगले हफ्ते फिर जारी रखेंगे जब हम गीतार्थ तो संग्रह का और आगे अध्ययन करेंगे आज हमारी एक जो किताब बुकलेट छप कर आ चुकी है वो आप सब जाते वक्त अपनी अपनी कॉपी ज़रूर लेते जाए और जो लोग आज नहीं आ पाए उनको पर अगली बार दे देंगे तो इसको जानकारी दे दूँ कि जो ये बुकलेट छपी है इसमें आपको सबसे ऊपर नाम दिखाई देगा प्यार लाइजी खेर का वो सुन भी रहे हैं अभी अपनी बातों को तो उन्होंने इसे लिपिबद्ध किया है और उन्होंने ही इसकी डिज़ाइन तैयार की और उन्होंने ही इसको छपाने का खर्चा इत्यादि भी किया है वो वैष्णो देवी रहते हैं वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में तारे रहते हैं और इस कार्यक्रम को हमेशा नियमित रूप से सुनते हैं और ये हम सब लोग उनको आश्रम की ओर से धन्यवाद भी प्रेषित करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि हमारा आश्रम से पहला पब्लिकेशन छोटा सा आया है आने वाले समय में करीब तीन चार इससे कुछ बड़े आकार की किताबें भी आने वाली हैं जिनके लिए हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा तो यहां तक आज की बात हम समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण